विवेकानंद साहित्य वेद प्रणीत धार्मिक आदर्श आस्तिक नास्तिक अद्वैतवादी द्वैतवादी एकेश्वरवादी सभी वहां वास करते हैं और एक साथ बिना द्वेष भाव के रहते हैं जड़वादी चरवाकों ने ब्राह्मणों के मंदिरों की सीढ़ियों पर से देवताओं के विरुद्ध यहाँ तक कि स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध भी प्रचार किया वे देश भर में यह उपदेश देते फिरे ईश्वर को मानना निरा विश्वास है देव देवता वेद धर्म आदि की बातें ऐसे प्रचार की भी अनुमति मिल गई बुद्ध देव जहाँ कहीं गए उन्होंने हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाने वाली सभी पुरातन बातों को मिट्टी में मिला देने का प्रयत्न किया पर उनके विरुद्ध एक आवाज तक न उठाई गई और उन्होंने परिपक्व वृद्धावस्था में अपने शरीर का त्याग किया ऐसा ही जैनियों के संबंध में हुआ जो ईश्वर संबंधी धारणा की हसी उड़ाते थे उनका कहना था ईश्वर हो ही कैसे सकता है ईश्वर की कल्पना तो केवल अंधविश्वास है इसी प्रकार अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं जब तक इस्लाम धर्म की लहर भारत में नहीं आई थी तब तक वहां के लोग यह जानते तक न थे कि धार्मिक अत्याचार किसे कहते हैं जब विधर्मी विदेशियों द्वारा हिंदुओं पर यह अत्याचार हुआ तभी उन्होंने उसे प्रथम बार अनुभव किया आज भी यह बात सर्वविदित है कि ईसाइयों के गिरजाघर बनाने में हिंदुओं ने कितनी सहायता दी है और उन्हें सहायता देने के लिए वे किस तरह सदैव तत्पर रहते हैं वहाँ धर्म के नाम पर रक्तपात कभी नहीं किया गया यहाँ तक कि वेदों में विश्वास न करने वाले वे धर्म भी जो भारत की भूमि में उपजे और फले फूले हैं उसी प्रकार प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म को लिया जा सकता है बौद्ध धर्म कुछ बातों में एक महान धर्म है पर बौद्ध धर्म की और वेदांत को समान समझना भूल है इन दोनों का अंतर उसी प्रकार स्पष्ट है जैसे कि ईसाई धर्म और उद्धार दल सॉल्वेशन आर्मी का बौद्ध धर्म में महान और अच्छी बातें हैं पर ये बातें ऐसे मनुष्यों के हाथ पड़ गई जो उन्हें सुरक्षित रखने में असमर्थ थे तत्वज्ञानियों के दिए हुए रत्न सर्वसाधारण जनसमूह के हाथों में आ पड़े और जनता ने उनके विचारों को ग्रहण किया उनमें काफी उत्साह था उनके पास कुछ अपूर्व भाव थे महान और लोकहितकारी भाव पर तो भी ऐसी बातों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ दूसरी वस्तु की आवश्यकता हुआ करती है वह है बुद्धि और विचार तुम देखोगे कि जहाँ कहीं उच्च हितकारी आदर्श जनसाधारण के हाथों पड़े हैं वहां उसका प्रथम परिणाम ही हुआ है। वास्तव में विद्या और बुद्धि इन बातों को सुरक्षित रखती है संसार के सामने प्रचारक धर्म के रूप में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ही आया और उस युग की सारी सभ्य जातियों में उसका प्रचार किया गया पर उस धर्म के नाम पर कहीं एक बूंद भी रक्त नहीं गिराया गया हम इतिहास में देखते हैं कि किस प्रकार चीन देश में बौद्ध प्रचारकों पर अत्याचार किया गया किस प्रकार सहस्त्रों बौद्ध प्रचारक लगातार दो तीन सम्राटों द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए पर उसके बाद अंत में बौद्धों का भाग्य चमका एक सम्राट ने उन अत्याचारियों से बदला लेना चाहा पर बौद्ध प्रचारकों ने इनकार कर दिया इस सब के लिए हम इस निम्नोक्त मंत्र के ऋणी हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस मंत्र को याद रखो जिसे लोग इंद्र मित्र वरुण कहते हैं वह सत्ता केवल एक ही है ऋषि लोग उसे भिन्न भिन्न भिन नामों से पुकारते हैं इदम मित्रम वर्णम अग्नि रथो दिव्य स सुपर्ण गरुता गरुतमान एकम सदिता बहुधा बदंती जमम जमं मातरश्वान माग्वेद